हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण हरे हरे हरे राम हरे राम राम राम हरे हरे आज तपस्या के बारे में थोड़ा सा बोलना चाहता हूँ जरूर ही तपस्या के बारे में बोलना और तपस्या करना दो अलग चीज है तो पहले ही समझना चाहिए तपस्या क्या है और किस लिए करना है क्योंकि विशेषकर वैदिक संस्कृति में आध्यात्मिक धर्म में प्रवेश करने के लिए चापाचार्य अनुमोदित है और इसलिए काल से इस भारत भूमि पुण्य भूमि में बहुत तपस्वी थे और आज तक भी बहुत तपस्वी हैं जो घर तपस्या करने से प्रयास करते हैं इंद्रिय दमन करना और यही तपस्या का उद्देश्य है योग इंद्रिय संयम योग जिसमें तपस्या एक मुख्य अंग है योग का उद्देश्य है इंद्रियों को संयम या दमन कर इंद्रिया दमन करना चाहिए क्योंकि इंद्रियों के द्वारा भाव भवबन होते हैं, हम बहुत कुछ देखते हैं सुनते हैं ग्रहण कहते हैं और मन में बहुत बहुत दूसरे विषय पर हम चिंतन करते हैं और ऐसे हम मनोरथ पर चौके चौके पुनरापी जाननम पुनरापी मारान पुनरापी जननी जटरे सा पुनः पुनः जन्म होते पुनः पुनः मृत्यु होते पुनः पुनः एक माता के पेट में प्रवेश करना है तो ऐसा होते ही क्यों क्योंकि इंद्रियों की असंख्यान है काम है और वो सब इच्छाएं की पूर्ति करने का प्रयास करने के लिए बार बार जन्म लेना है तो ऐसे समझ के योग्याम प्रयास कहते हैं इंद्रियों दमन करना, स्तब्ध करना तपस्या के द्वारा तो कैसे जानते हैं कि इंद्रियों के द्वारा भवबंदन होते तो वैदिक शास्त्र से इसी ज्ञान प्राप्त होते हैं और वैदिक शास्त्र में यही निर्देशन है तपस्या करना जैसे की वो इंद्रिय सुख भोग विवास खन की इच्छा का दामन होगा कम जाएगा तो ऐसा है वैदिक संस्कृति में और विशेषकर ब्रह्मचारी गृहस्थ नहीं ब्रह्मचारी वाह और सन्यासी तपस्या करते हैं और सफस्य से वैराग्य होना चाहिए वैराग्य का मतलब अनाशक्ति अभी हम सब असक्त होते हैं। है इंद्रियों के विषय पर अगर एक अच्छा पिक्चर देखते हैं तो हम आकाशित होते हैं। अगर एक युवक तो सुंदरी युवती देखते हैं तो आंकों का आकर्षण होते हैं। अगर अच्छा संगीत सुनना है तो आकाशन होते हैं तो तपस्या करना है जैसे कि वो सब इंद्रियों का आकाशन इंद्रियों के दिशाएं के लिए तो वो सब स्त होगा और गृहस्थ आश्रम में भी वैदिक संस्कृति वैदिक संस्कृति का मतलब दान आश्रम धन तो गृहस्थों भी व्रत लेते हैं तपस्या करना तो सब आश्रम के लिए कम से कम वानाश्रम चातुर्मास्य स्थान करना है वैदिक संस्कृति है तो गृहस्थों के लिए भी तपस्या करना चाहिए लेकिन गृहस्थ आश्रम में लाइसेंस जैसे है इंद्रिय सुख भोग करने के लिए तो गृहस्थ आश्रम में वो लाइसेंस देना का मतलब संस्कार तो के बाद करने के बाद तो वैदिक संस्कृति में शक्यता है इंद्रिय सुख भोग करने उसके पहले नहीं है और निवृत्त होने से मतलब वन सन्यासी होने से तो फिर तपस्या चालू करना है तो गृहस्थ आश्रम में भी तपस्या करना है लेकिन इतना खोरा रूप नहीं लेकिन वैदिक संस्कृति में तो सभी आश्रम में और विशेषकर उच्च नियणों में तपस्या पालन करना चाहिए तो इसका अर्थ है इंद्रियों को दमन करना क्योंकि इंद्रियों अगर दिला है अगर वो सब नियंत्रण करने का प्रयास नहीं होते हैं, तो मनुष्य तो पशु जैसे पशु तो कभी भी तथास्य नहीं करते हैं पशु सदैव भोग विलास के लिए प्रयास करते हैं तो मनुष्य जीवन में चित्ण पाशविक नहीं होना चाहिए वास्तविक मानवीय बुद्धि है जिसमें उच्च चिंतन आता है जिसमें भव बंधन को छुटना का प्रयास होते है। तो यही वास्तविक मानव जीवन है वैराग्य तपस्या पालन करना लेकिन तपस्या ही वैदिक संस्कृति का उद्देश्य नहीं है उसके उद्देश्य नहीं है और काली इंद्रिय दमन करना वो भी वाइदिक संस्कृति का उद्देश्य नहीं है तो तपस्या पालन करना है इंद्रियों को दमन करने के लिए जैसे कि मन स्थिर और शांत होगा और ऐसे मन में वैदिक संस्कृति का वास्तविक उद्देश्य अर्थात कृष्ण भक्ति प्राप्त करना तो ऐसे मन जिसमें विचलन नहीं होते तो तथस्य के द्वारा तो इंद्रियों शांत हो जाते है तो ऐसे मन में भक्ति आसान से आते है वास्तव में भक्ति प्राप्त वस्तु नहीं है मैं बोला था कि भक्ति प्राप्त करना है तो ऐसे ही भवन है लेकिन सब के हृदय में भक्ति है नित्य सिद्ध कृष्ण प्रेम शुद्ध साधु नवनादिश चित जीव का स्वभाव एक धर्म है भक्तिमन भक्ति कर्ण भक्ति, भक्ति का मतलब कृष्ण की सेवा करना लेकिन क्योंकि हमारी पूरी वृत्ति भोग आकांक्षा से आवरित हो गया है इसलिए वो कृष्ण भक्ति जो सभी आत्मा की संपत्ति है तो वो आचारित हो गया है सुप्त हो गया है और इसलिए भक्ति के द्वारा वो सुप्त कृष्ण भक्ति पुनः जागृत होना चाहिए तो कौन भक्ति ग्रहण करेंगे तो सब भक्ति ग्रहण करने के लिए तैयार नहीं है तो समाज में दो प्रकार के व्यक्ति देते है ध्रो भूतो सागे लोग आसुर स्थग मानव समाज में दो प्रकार के व्यक्ति हैं, एक ही है भक्त जो देव कहलाते विष्णु भक्त और दूसरा है तज् परित असुर तो भक्त है जिनके स्वभाव जिनकी प्रवृत्ति है विष्णु सेवा करना और असुर की भावना है हम विष्णु सेवा नहीं करेंगे तो खुद की सेवा करेंगे या हमारे या देश की सेवा करेंगे लेकिन विष्णु सेवा हम कभी भी नहीं करेंगे और असुर भी विष्णु भगवान की अस्तित्व भी विश्वास नहीं करते तो विष्णु भक्त देव होना चाहिए असुर नहीं होना चाहिए जन भी तपस्या कहते रावण अन्य कैशिपू तो बड़े तपस्वी थे लेकिन उन्होंने तपस्या की भौतिक शक्ति प्राप्त करने के लिए दूसरे व्यक्तियों को परेशान देने के लिए तो ऐसी असुर है तो नहीं है कि सब तथा संत है बहुत ध्रता तपस्वी भी है असुर तथस्वी भी है तो आज तक भारत में चथास्वी साधुओं को लोग बहुत सम्मान देते हैं, लेकिन समझना चाहिए कि छ ही वैदिक संस्कृति का वास्तविक उद्देश्य नहीं वो है उपाय है उद्देश्य नहीं है इट इज ए मीन्स एंड नॉट एन एंड तो उपाय है जिससे मन शांत हो जाएगा इंद्रिय सुख के लिए छुप्ति तो कम जाएगी जैसे की मन प्रस्तुत होगा शुद्ध कृष्ण भक्ति प्राप्त करने के लिए और वास्तव में भक्ति के द्वारा वो कृष्ण भक्ति पुनः जागृत होते हैं, इसलिए भक्ति जीवन में इतने सा कठोर तपस्या ग्रहण करने का कोई आवश्यकता नहीं है श्री नारद रात्र में एक सुंदर श्लोक है जिसमें इसी मंत्र मंतव्य है आराधितो यदि यदि यदि अर्थात एक व्यक्ति कृष्ण भक्ति में युक्त है कृष्ण भक्ति कहते हैं तो उनके लिए तपस्या केंद्र का क्या आवश्यक है अर्थात कोई आवश्यकता नहीं क्योंकि तपस्या है एक उपाय जिससे कृष्ण भक्ति प्राप्त होते है जो तो केवल तपस्या करने से भक्ति प्राप्त नहीं होते है लेकिन वो मन शांत होते है और मन थोड़ा सा प्रस्तुत होते है कृष्ण भक्ति ग्रहण करना और नाराज तो यदि हृदय प्रसाद और यदि तपस्या करने है लेकिन तपस्या करने से हृदय में भक्ति उत्फन्न नहीं होते है तो तपस्या करने से क्या था हुआ कुछ नहीं तो इसका मतलब है कि तपस्या करना अच्छा है तो ऐसे व्यक्तियों के लिए जिनके हृदय में कृष्ण भक्ति का प्रवेश नहीं हो जिनके मन में कृष्ण भक्ति के बारे में कुछ धारणा नहीं है तो ऐसे व्यक्ति के लिए तपस्या करना अच्छा है अनुकूल है लेकिन वास्तव में कृष्ण भक्ति सभी प्रकार का तपस्या से उत्तम है जैसे कि भगव गीता में श्री कृष्ण कहते हैं पत्रंग पुष्प फलंग तो भक्त प्रयत्त थी कर हंग भक्तिपहरिश्रम अस्नामी पाए था यदि एक व्यक्ति भक्ति के साथ मुझको फो फाओ जाओ पक्का अर्पण करते नहीं भगवान सर्वोपरी सागरश्रेष्ठ परमेश्वर ऐसे सामान्य अर्पण ग्रहण करते अगर भक्ति के साथ निवेदित होते हैं लेकिन श्री कृष्ण नहीं कहते हैं गीता में कि घोर तपस्या करो नहीं, कर। नहीं। कृष्ण हमारी भक्ति चाहते हैं तपस्या नहीं तो पौराणिक इतिहास में हम देखते हैं कि बहुत भक्त भी पूर्व काल में तपस्या की तो किसलिए हम कहते हैं कि तपस्या भक्तों के लिए तपस्या करने का कोई आवश्यकता नहीं तो वास्तव में भक्ति में तपस्या ऐसे घर तपस्या कठिन तपस्या ऐसे तपस्या का कोई आवश्यकता नहीं है तो फिर भी प्राचीन काल में बहुत भक्त तपस्या की विशेषकर भक्ति में शक्ति प्राप्त करने भगवान की सेवा करने के लिए जैसे कि द्रोणा धारा श्रीमद भागवत में ये वर्णन है जैसे की कैसे द्रोण और धारा तपस्या की और उसका फल से नंद और यशोदन अगले जन्म में नंद और यशोदा भगवान कृष्ण के बाप और माँ हुए तो वास्तव में नंद और यशोदा कृष्ण के नित्य पार्षद है तो ये सब लीला है जिसमें हम जो साधारण जीव समझ सकते हैं कि भगवान श्री कृष्ण को प्राप्त करना इतना आसान नहीं है तो कृष्ण को संतुष्टि विधान फो पाओ जाओ वो सब अपन करना नहीं तो फो पाओ जाओ फाता तो सभी जगह में उपलब्ध है लेकिन उसके साथ भक्ति शुद्ध भक्ति पूर्ण भक्ति अर्पण करना चाहिए तो फो पाओ जाओ फाता तो वो यही सब सरलता से उपलब्ध है लेकिन वो शुद्ध भक्ति वही दौड़ लाभ है तो कृष्णा हमारी भक्ति चाहते हैं तो क्योंकि हम भक्ति से बहुत दूर है इसलिए भक्ति मार्ग में भी कुछ तथा ग्रहण करने की आवश्यकता है जब तक हम भक्ति सिद्धि प्रेम भक्ति नहीं में होते हैं तब तक कुछ तपस्या करना चाहिए जैसे कि हम इंद्रिय तृप्ति से अनाशक्त हुए तो कम से कम इतने से तपस्या करना चाहिए इस काले युग में जिसमें ऐसा कठोर तपस्या करना लोगों की शक्ति नहीं है यहाँ ऐसे करना तो कम से कम इतने सा तपस्या करना चाहिए कि सभी प्रकार का व्यसन ओ, सभी प्रकार का नसा चाय कॉफी थट और मांसाहार और अबैध श्री संग सिनेमा जाना ये सब जो जीव का वास्तविक धर्म जीव का वास्तविक कायान के लिए नहीं है तो ये सब वर्जन कह और हर समय भगवान का नाम लें। तो वास्तव में यही तपस्या नहीं है लेकिन क्योंकि हम भोग विलास पर लिप्त होते हैं इसलिए हम जो पति खरीग्रस्त जीव है हम सोचते हैं कि यही तपस्या है तो कृष्णा भक्ति जीवन शैली में तो शुद्ध सादाचार पालन करना चाहिए घर तपस्या करना कर कोई जरूरत नहीं है लेकिन इंद्र सुख भोग तो वो भी नहीं करना चाहिए तो शुद्ध रूप के अनुसार जीवन व्यतीत करना चाहिए तो यही भक्तिमय जीवन है और यही सब ध्यान ज्ञान समझना चाहिए तो भक्ति क्या है कैसे भक्ति करना है जैसे कि हमारा खयान होगा और ऐसे उपदेश के अनुसार जीवन व्यतीत करना चाहिए जैसे कि हमारा परम और सनातन का होगा तो आज हम भक्ति में तपस्या क्या है क्या करना चाहिए उसके बारे में थोड़े सी बोलू लेकिन समझना चाहिए कि तपस्या ही भक्ति का मुख्य अंग नहीं है थोड़े सी तपस्या का हंग करना चाहिए लेकिन भक्ति में मुख्य है श्रावण कीर्तन और सेवा तो यही सब करना चाहिए सब के लिए शुरू है भक्ति में शुरू है ये सदैव अगर सदैव संभव नहीं है तो कम से कम एक बार दिन में सब का बोलना चाहिए ये शुद्ध और मधुर महामंत्र